गीता तत्व चिंतन मूढ़ और तत्वज्ञ का भेद बासठ स्वामी माधवानंद जी वीरेश्वरानंद जी शारदेश्वरानंद जी के उदाहरण हमारे रामकृष्ण संघ के जनरल सेक्रेटरी थे स्वामी माधवानंद जी बाद में वे संघ के अध्यक्ष भी बने वे बेलूर मठ में नित्य मंदिरों में प्रणाम करने जाते एक दिन जब वे ठाकुर के मंदिर में प्रणाम करने गए तो देखा किसी ने अपने जूते जमीन पर नीचे न रख सीढ़ी पर रख दिया है कई साधुओं ने वह देखा होगा पर किसी को वह बात क्यों भी नहीं माधवानंद जी को ध्यान तुरंत उधर गया और उन्होंने हाथ से जूतों को उठाकर नीचे जमीन पर रख दिया फिर बाजू के नल में हाथ धो मंदिर में प्रणाम करने के लिए गए अब माधवानंद जी इसे अन्य दो प्रकार से भी कर सकते थे या तो वह अपने पैर से जूतों को जमीन पर गिरा दे सकते थे या फिर निकट के किसी साधु ब्रह्मचारी से जूता नीचे रख देने को कह सकते थे पर उन्होंने यह दोनों नहीं किया अपने हाथ से उठाकर जूता नीचे रखा अब हम जिन लोगों ने वह दृश्य देखा था हम पर तो वह शिक्षा चिरकाल के लिए अंकित हो गई यानी ऐसा तुच्छ काम भी भली भांति करके कितना बड़ा और स्थायी प्रभाव वाला उपदेश दे सकता है उक्त घटना इसका एक उदाहरण है सब कामों को करने का यही तात्पर्य है हमारे संघ के अध्यक्ष महाराज स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज अठारह से उन्नीस कितने वृद्ध हो गए थे चलने में असुविधा होती थी पर नित्य मंदिर दर्शन के नियम में बाधा नहीं पड़ने देते थे उनके लिए मंदिर में दर्शन करने का क्या प्रयोजन था पर नहीं उनका यह कार्य कितने असंख्य लोगों को प्रेरणा देता था हमारे रामकृष्ण मिशन शिवाश्रम वृंदावन में स्वामी सारदेशानंद जी थे गोपेश महाराज के नाम से प्रसिद्ध थे उनका शरीर अत्यंत जर्जर और अशक्त हो गया था ठीक से चल नहीं पाते थे लंगड़ा और पैरों को घसीट घसीट कर चलते फिर भी मंदिर दर्शन में नागा नहीं पड़ता था उनके कमरे से मंदिर लगभग दो गज की दूरी पर था परंतु फिर भी वे नियम पूर्वक मंदिर में समय से जाते थे और ध्यान भजन करते थे वे यह सब अपने कमरे में भी कर सकते थे कमरे में तो करते ही थे पर मंदिर जाने का नियम तोड़ा नहीं था वैसा देखें तो उनके लिए भी मंदिर में जाने का कोई प्रयोजन नहीं था पर उनके इस आचरण से हम देखने वालों को कितनी प्रेरणा मिलती है जब मैं उत्तरकाशी में रह रहा था तब एक महात्मा के पास जाया करता था उनके पास और भी लोग जाते काजू सन्यासी भी जाते और गृहस्थ भी वे वेदांत विचार में निमग्न रहते थे हमें उनसे साधना की बड़ी प्रेरणा मिलती जब साधु सन्यासी उनके पास जाते तो वे ज्ञान का उपदेश करते पर जब गृह लोग जाकर उनसे उपदेश की याचना करते तो कहते तुम लोग हमसे कोई लाभ नहीं उठा सकोगे तुम लोग रामकृष्ण मिशन के साधुओं से उपदेश लेना वे तुम लोगों का सही सही मार्गदर्शन कर सकेंगे मैं उपदेश दूंगा तो गलत समझ के कारण तुम्हें तो लाख के बदले आने की ही अधिक संभावना रहेगी